शिव पुराण रुद्र संहिता परमेश्वर आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साथ ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीध डाला था फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहां आ गए अब मेरी ही तरह अत्यंत आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए भक्त बत्सल दीन बंधो शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है आप सर्व विश्व ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा है अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण वर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हों ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनय चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान ऋषभ ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और वाष्पगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की तदनंतर मैंने कहा देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो आप स्वतंत्र परमात्मा हैं अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं देव ईश्वर आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए देवेश्वर आप प्रसन्न होइए और समस्त श्रापों को दूर कर दीजिए आप सज्ञान हैं अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं महामुनि इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे उस समय भगवान शिव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा था इसके बाद प्रसन्न हुए समस्त देवताओं दूसरे दूसरे सिद्धों ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तमन किया इसके अतिरिक्त उपदेवों नागों सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणामपूर्वक बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति की